महान वैज्ञानिक मेरी क्यूरी दूसरा भाग मैं एक दिन वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ मारिया को अपने पिता की प्रयोगशाला बहुत अच्छी लगती थी प्रयोगशाला वह स्थान होता है जहा वैज्ञानिक अपना शोध कार्य करते हैं मारिया स्वभाव से दूसरों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी उसने जब लंबी गर्दन वाली बोतलों और लंबे गोल छोड़े मुंह वाले जार को देखा तो अपने पिता से पूछा यह बोतलें किस काम आती हैं? ये वैज्ञानिकों द्वारा अपने काम में इस्तेमाल की जाती हैं। उसके पिता ने कहा वैज्ञानिक क्या काम करते हैं वे नए नए आविष्कार और शोध करते हैं वस्तुओं के बारे में कुछ नया ढूंढने को शोध कहते हैं उसके पिता ने उत्तर दिया मुझे यह अच्छा लगता है मैं एक दिन वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ मारिया ने कहा मेरी प्यारी मारिया तुम्हारी बहन ब्रोनिया ने यह सवाल मुझसे पूछा था उसकी भी इच्छा है कि वह विज्ञान विद्यालय में पढ़े मैं तुम दोनों की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ परंतु मेरी नौकरी मुझे यह इजाजत नहीं देती मेरे पास पैसा नहीं है उसके पिता दुखी होते हुए बोले, वे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में सक्षम नहीं थे बेचारी मारिया सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो तुम्हें स्कूल जाने के लिए ललचने की या काम करने की जरूरत नहीं है वह तो तुम्हारा हक है अपने पिता की दुखी आवाज सुनकर और खुद को निराश महसूस करके भी मारिया ने हार ना मानने का संकल्प कर लिया अगर यह बात है तो ब्रोनिया पहले जाएगी। मारिया ने कहा मैं बच्चों को पढ़ाकर ब्रोनियो को पैसा भेजूंगी जब ब्रोनिया चिकित्सक की हैसियत से पैसा कमाना शुरू कर देगी तो वह मुझे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए सहायता कर सकती है और इस तरह मारिया ने काम करना शुरू कर दिया शुरू में तो उसने एक परिवार में काम किया जहां मालक मारिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी वह ज्यादा घंटे काम के बदले में बहुत कम पैसा देती थी परंतु एक बार फिर मारिया ने हार नहीं मानी उसे मालूम था कि दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं उनके साथ निभाना होगा या अपनी कोशिश से उन्हें बदल देना होगा बाद में उसे एक अच्छे परिवार में काम मिल गया यह परिवार मारिया के साथ दोस्ताना बर्ताव करता था और मारिया को ज़्यादा पैसा भी मिलता था